यात्रा यात्रा रघुनाथ यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र कीर्तन त्र कृतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचन मरुति नमत रात श्री राम जय राम जय जय ज जज राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता पी गोहतिया भारत हर हर महादेव हाद्भाषये सूर्यो न शको न पावक यद्वावर्त तद्धाम पर मम थित समादीय यति वृंद विदवद वृंद विभक्त वृंद एवं भक्तिमाती माताओं, श्रीमद् भागवत गीता पंद्रहवा अध्याय पुरुषोत्तम योग का निरूपण चल रहा है भगवत तत्व स्वप्रकाश है अर्थात चिदरूप है उसके अतिरिक्त जितने भी प्रकृति और प्राकृत पदार्थ है सबके सब, सब भाष्य कोटि के हैं कोई भी भाष्य अपने भाषक का भाषक नहीं हो सकता यह नियम है इसी नियम की व्याख्या न तदभाषहते सूर्य इस श्लोक के माध्यम से हमको सुलभ है दर्पण के माध्यम से नभोमंडल में विद्यमान सूर्य दर्पणादित्य के रूप में उद्भासित होता है सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से प्रकाशित घटपट आदि पदार्थों को वह विशेष रूप से उद्भासित कर देता है परंतु दर्पणादित्य को जब खादित्य की ओर नभोमंडल में विद्यमान सूर्य की ओर करते हैं तो सूर्य में किसी विशेषता का अधन करने में अर्थात सूर्य को चमत्कृत करने में या उसे उद्भासित करने में उसका प्रतिबिंब समर्थ नहीं होता इसी प्रकार सत्वोत्कर्ष के प्रभाव से तेज नामक तत्व सूर्य होकर चंद्रमा होकर और अग्नि होकर उद्भाषित होता है ये जगत के उद्भाषक तत्व में परिगणित है क्योंकि सत्वात् सत्वात्जायत ज्ञानम तत्र सत्व निर्मल प्रकाशक मनामय सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है सूर्य भी प्रकाशक है चंद्रमा भी प्रकाशक हैं अग्नि भी प्रकाशक हैं सूर्य सुनिश्चित दूरी पर विद्यमान रहें तब वो प्रकाशक होते हुए तापक सिद्ध होते हैं अग्नि तत्व प्रकाशक होता हुआ दाहक सिद्ध होता है और चंद्रमा प्रकाशक होता हुआ आह्लादक सिद्ध होता है क्योंकि जल जल का अंश चंद्रमा में संहित है विशेष रूप से प्रकाशक तीनों हैं परंतु अंतर है एक प्रकाशक होते हुए तापक दूसरे प्रकाशक होते हुए दाहक तीसरे प्रकाशक होते हुए आहलादकूप दृश्यम लोचनमृक् द्रिक, तदृश्यम दृक्तु मानस दृश्याधिवृत साक्षी दृगे न यह दृश्यते पाद का वचन है परंतु ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है वहां क जो शंकर भाष्य उसका सार्थ तुलसीदासी महाभाग की पंक्ति से हमको प्राप्त है विषय कारण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनाज अवधपति सोई विषय केवल प्रकाश होते हैं शब्दादि विषय घटपटादि विषय इन्हीं को हम अधिभूत कहते हैं तुलसीदास जी ने जिसको विषय कहा उसी का दूसरा नाम अधिभूत है विषय के भाषक कारण होते हैं उन्हीं को अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्म कहा गया है अधिभूत अध्यात्म से उद्भासित होते हैं कारण का अर्थ है बाह्यकरण अभ्यंतरकरण यह जो हमारा आपका मानव शरीर है दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर इसकी अद्भुत महत्ता और उपयोगिता है इसके बाह्य भाग में पंच इंद्रियों को और पंच इंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं <Sapartal>: इसलिए कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को बाह्य करण कहा गया है इसके अभ्यंतर भाग में अंतकरण चतुष्ट को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं और पंच प्राणों को भी व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित है कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा अंतकरण और प्राणों को प्रत्यप कहा गया है क्योंकि शरीर के अंदर के हिस्से में इन्हें व्यक्त करने के संस्थान सुलभ मांडो के उपनिषद में जब वैश्वानर और हिरण्य गर्भात्मक तेजस को एकोनविशत मुख कहा गया उन्नीस मुखों वाला तब पंच प्राणों का सन्निवेश करके ही उन्नीस मुखों की सिद्धि होती है पंच कर्म इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां दस अंतकरण चतुष्ट चौदह प्राण अपान व्यान उदान और समान उन्नीस आनंद महाभाग ने मांडोक के उपनिषद शंकर भाष्य की व्याख्या के संदर्भ में एक तथ्य प्रकाशित किया ये जो पंच प्राण है यही उपभेद को लेकर भी हो जाते हैं नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय और ब्राह्मणों के साथ आदि कामशीलन करें तो चौदह कर्ण हमारे पास पंच कर्मेन्द्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार तो प्राण के भी चौदह प्रभेद हो जाते हैं प्राणों के चौदह प्रभेद का वर्णन त्रिशिख ब्राह्मणों परिषद में है उनके नाम का भी वहाँ उल्लेख है लेकिन मुख्य रूप से मुख्य प्राण और अवान्तर भेद में अपान व्यान उदान समान का उल्लेख होता है आनंदगिरि जी ने बताया पंच प्राण कोई स्वतंत्र कारण नहीं है लेकिन यह मुख, अर्थात कारण के रूप में उनका वर्णन किया गया है इसका अर्थ यह है प्राण स्पंदित होते हैं तभी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म की ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान की और मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा संकल्प निश्चय गर्व और स्मृति की सिद्धि होती है अर्थात चतुर्दश कारण के उद्भाषक स्पंदन देने में समर्थ उनको स्पंदित करने में समर्थ होने के कारण साक्षात्न न होने पर भी करण तुल्य मानकर उन्नीस मुखो का उल्लेख किया गया वैसे चौदह करण की प्रसिद्धि है पंच पंचकर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि चित्त, अहंकार रूप अंतकरण चतुष्टय। इसमें भी कई प्रकार से अध्ययन होता है विशद अध्ययन होना चाहिए आज हमने श्री राम नरेश जी कहें या राम नरेशाचार्य जी कहें इनको बताया कि देखो ये पहले प्राइमरी कक्षा को पढ़ाने वाले मिडिल पास भी हो जाते थे मिडिल को पढ़ाने वाले मैट्रिक पास हो जाते थे अध्यापक तो पढ़ाने वाले का नाम हो ही जाता था तो जब ऊंचे से ऊंचे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का अवसर सुलभ है और तो घर द्वार छोड़े हैं, सारा समय अपने हाथ में है तब अपने जीवन से क्या खिलवाड़ करना कि ज्ञान विज्ञान से ही परहेज रखना मैं तो नहीं कह सकता हूँ मैं तो ये नहीं कह सकता न कि चातुर्माश में आकर मुझसे पढ़ो पहले हम लोग पढ़ाने वाले को ढूंढते थे आज कोई पढ़ाने वाले सुलभ हों तो कैसे कहा जाए कि मुझसे आके पढ़ो निर्लजता है लेकिन सामने वाले को यह भी विवेक नहीं है कि फिर साधु वेश में आए क्यों न घर से संपर्क है न पैसे से संपर्क है न मान का कोई मार्ग निकाला है त्याग है लेकिन उस त्याग का होगा क्या तो ये एक विचित्र बात है तो अध्ययन को तो युक्त और प्रबल गंभीर बनाना चाहिए उसमें है कि जब कर्मेन्द्रिया पांच है ज्ञानेन्द्रिया पांच है प्राण भी पांच है तो अंतकरण ने क्या विगारा की वो चाह रही अत उपनिषदों में सूर्योपनिषद आदि में त्रिशिक्षित ब्राह्मणोपनिषद आदि में इसी प्रकार पैंगलोपनिषद आदि में और मराठी में जो ग्रंथ है दासबोध में अंतकरण पंचक का वर्णन है मन बुद्धि चित्त अहंकार और गातृत्व या उसको यू ले सकते हैं कि जल एक तत्व है उसकी चार तरंगें हों तो जल स्वयं पांचवा सिद्ध होगा चार तरंगों को साधने वाला जल पांचवा से दो जाएगा इसी प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मन एक लहर के तुल्य है तरंग के तुल्य है निश्चयात्मिका याध्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि एक लहर के तुल्य है तरंग के तुल्य है। इसी प्रकार स्मरणात्मक जो चित्त है वो भी तरंग के तुल्य है गर्भामक जो अहंकार है वह भी एक तरंग के तुल्य है इन चारों तरंगों को साधने वाला स्वयं अंतकरण है उसी का स्वरूप उपनिषदों में बताया गया स्फुर उसका अर्थ क्या है संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और गर्व इन चारों को मिला दें तो उसका नाम या स्फुर हो जाता है तो अंतकरण पंचक का भी उल्लेख है इस दृष्टि से पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण अंतकरण पंचक मिलाकर सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर जिसको कहते हैं योग वाशिष्ट के अनुसार जिसको आतिवाहिक शरीर कहते हैं इसके बीस प्रभेद हो जाते हैं परंतु संख्यक प्रस्थान के अनुसार अंतकरण का अनुशीलन करें तो तीन प्रभेदों की गणना होती है मन फिर अहम फिर बुद्धि समष्टि बुद्धि का नाम उनके प्रस्थान में महत्व है सांख्य प्रस्थान के दृष्टि से अंतकरण के तीन विभाग मान्य हैं और एक विचित्र तथ्य है चित्त का योग में सेवर सांख्य का नाम होता है योग सेश्वर सांख्य माने ईश्वर को पुरुष विशेष के रूप में स्वीकार कर लेने वाला जो सांख्य है उसी का नाम योग हो जाता है योग दर्शन का दूसरा नाम है सेश्वर सांख्य ईश्वर को मानने वाला सांख्य माने योगदर्शन उसमें चित्त का बहुत उपयोग है मूल सूत्रों में भी एक सूत्र योग दर्शन में हो सकते हैं उसमें चित्त का प्रयोग कई बार आया लेकिन चित्त उनके यहाँ कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है परम चित्त का वर्णन आवश्यक है प्राण उनके यहाँ कोई समि वायु के अतिरिक्त प्राण कोई तत्व में परिगणित नहीं है लेकिन प्राण का बहुत महत्व है प्राणायाम की सिद्धि प्राण के बिना कैसे होगी और चित्त वृत्ति का निरोध जब योग है तो चित्त का अध्ययन आवश्यक है परंतु चित्त को प्राण को पृथक से तत्व योगदर्शन ने नहीं, नहीं माना ये अंतर्निहित तत्व हैं, परंतु इसका महत्व बहुत है ये हमने संकेत किया वेदांतियों के दृष्टि से विचार करने पर जब हम कोष की विवक्षा से अंतकरण का प्रभेद करते हैं तो दो ही भेद होता है मनोमय कोष मन की प्रधानता से और विज्ञानमय कोष जो है बुद्धि की प्रधानता से फिर उपनिषदों की यह विधा है कि मन में चित्त का अंतर भाव कर लेना चाहिए और बुद्धि में अहम का अंतर भाव कर लेना चाहिए इतना संकेत किया और व्याकरणों के दृष्टि से विचार करें तो अद्भुत एक संदेश प्राप्त होता है वाक्य पदियम एक एक सो न सोचती प्रत्यय लोके यह शब्दानुगम न सोस्ती प्रत्यय लोके यह शब्द हाँ। शब्दानुगमाध्य कोई भी ऐसा बोध व्यवहार साधक प्रत्यय ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद हो यह वैयाकरणों का स्फोट शब्द का प्रयोग श्रीमद भागवत के द्वादश स्क में किया गया है और प्रणब को श्रीमद भागवत ने स्फोट कहा एक छादोग उपनिषद है वाचारम्भम विकारो नाम धेयम मृत्यु के तेव सत्यम उसी का अनुशीलन करने पर यह वैयाकरणों का स्फोटवाद प्राप्त होता है तो उनके यहाँ का यह नियम है न सोस्त प्रत्यो लोग शब्दानुगमा दृत्य व्यवहार साधक कोई भी ऐसा बोध या प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेदन न हो उदाहरण देते हैं झटपत अंतकरण के निग्रह की विधा है जिसको आजकल कहते हैं टेक्निक अंतकरण पर झटपट नियंत्रण करने और कल हमने यहां विषय छोड़ा था कि शब्द और ज्ञान पूरी सृष्टि को शब्द और ज्ञान में जो ढालना जानता है मानो वो पूरी सृष्टि उसके हथेली पर आर्मेडिज ने कहा था मुझे पृथ्वी के केंद्र का पता लग जाए तो पृथ्वी को उठा लो ये तो यहाँ पर भी है पूरी सृष्टि अगर हस्तामलक करना चाहे दृष्टि के सामने पूरी सृष्टि न थे तो सृष्टि को दो भागों में कर दीजिए कुछ भी बचेगा नहीं तीसरा ब्रह्म का सन्निवेश भी सृष्टि के आधार का सन्निवेश भी हो जाएगा शब्द और ज्ञान बस दो है अब कोई संकोच की बात तो नहीं है ये सब विद्या अगर व्यक्ति सीखे तो ये जितनी समस्याएं हैं चुटकी बजाकर इनका समाधान हो सकता पूरी सृष्टि जब शब्द और ज्ञान में सन्निहित करने का विज्ञान और उसका अभ्यास निष्ठा के रूप में परिणत हो जाए तो 10-20 करोड़ व्यक्ति सहयोगी की आवश्यकता नहीं है क्रांति के लिए जैसे हमको श्री जल स्वामी जी ने सुनाया था रूस और अमेरिका में जो मुख्य पद पर मान लीजिए राष्ट्राध्यक्ष होते हैं नए राष्ट्राध्यक्ष को जब चार्ज दिया जाता है अपना अधिकार सौंपा जाता है तो इतना बड़ा बक्सा भी दिया जाता है वो तो मुख्य चीज है उसमें जो एटम बम के स्विच होते हैं हाँ उसी के हाथ में जीवन होता है ना और विश्व का या राष्ट्र का बाहर से लगता वो वो अणु यंत्र को अणुबम आदि को नियंत्रित करने के वो बस इतने सी पेटर जैसे हम लोगों को शंकराचार्य का पद जब सौंपा जाता है तो फिर हम लोगों को चंद्रमौलश्वर दिया जाता है जो भगवान शिव ने आज शंकराचार्य को दिया वही हमारे यहाँ मुख्य आराध्य होते है वो चंद्रमौलीश्वर सुलभ हुआ प्रमाणिक शंकराचार्य हो गए इसी प्रकार उनके यहाँ तो हमने एक संकेत किया कि पूरी सृष्टि को शब्द और ज्ञान के रूप में अंतर्निहित करने की क्षमता अगर आ गई तो व्यक्ति अपने स्थान पर बैठकर भी सृष्टि में यथेच्छ परिवर्तन कर सकता ये सब सीखने की चीजें हैं लेकिन अभी जो हमको लग रहा है योग का ह्रास जिज्ञासा नाम की चीज ही लुप्त हो कहाँ बद्रीनाथ हो कहाँ पांडिचेरी कहा श्रृंगेरी पागल के समान घूमते थे लोग तीट पत्थर मारते थे पत्तियां चबा चबा के रहते थे कि कोई ज्ञान दे दे कोई माने ऊंचा ज्ञान दे लेकिन अब पलंग पर बैठा कर भी अगर किसी को यह सब देना चाहे लेने के लिए कोई तैयार नहीं सबसे बड़ी स्थिति है हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अब मैं अधिक समय तक शरीर नहीं रखूंगा मैं तो रोने लग गया एकांत में अपने अंदर की बात बताते हमको वाक्य हम लोगों से क्या प्रमाद हुआ उन्होंने कहा शरीर न है छोड़ना ही है और इसको उत्तम ढंग से उत्तम स्थल में छोड़ने का प्रयास करना चाहिए तत्वज को कोई अभिनिवेश भी नहीं होना चाहिए जहां उसका शरीर छूटेगा शरीर कहाँ छूटे उस पर निर्भर उसकी गति नहीं है फिर भी एक कुत्ता जब बलमूत्र का त्याग करता है तो भी अभिमत स्थल ढूंढता है एक मनस्वी को देहत त्याग करने के लिए उचित देश और काल का अनुशीलन करके फिर भक्ति ज्ञान योग निष्ठा का अनुशीलन करते हुए देहत त्याग करना चाहिए मैंने कारण जानना चा तो उन्होंने कहा कि हम जैसे व्यक्तियों के रहने योग्य समाज का स्तर नहीं रह गया सबसे बड़ी वेदना आपको भी होती होगी सबसे बड़ी वेदना सत्पुरुषों के लिए आजकल क्या है उनके रहने योग स्तर नहीं स्तर कितना गिरा है गुररिया या क्या छोटी चिड़िया होती है ना जो मोबाइल के वो बने हुए टावर इनके कारण उस तिरसठ परस तो खत्म हो गए गिर्घ को जीने योग्य जब वातावरण नहीं है तो गरुड़ परम हंस सतपुरुष ये कहां से जियेगे इसलिए एक संकेत हमने किया कि सबसे बड़ी घुटन ये चीज है कि स्तर नहीं जैसे कोई भंगेरी गजेरी सतपुरुषों के बीच में आ जाए तो भगने का प्रयास करेगा कोई हास परिहास वाला रसिक व्यक्ति आ जाए तो भगने का प्रयास करेगा भाई नहीं यहाँ सहन है न परिहास है ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं उनको जीवित रहने माने उनके वो पूर्वक पृथ्वी पर रहने के लिए स्तर चाहिए ना और ये आज ही की समस्या नहीं है तुलसीदास जी तो बहुत से गुप्त बातों को गुप्त ही रख देते हैं बहुत से क्योंकि कलयुग का इतिहास है ना इतिहास को विकृत नहीं करते लेकिन दुरा देते हैं छिपा देते हैं अत्यंत गुप्त करके संकेत कर देते हैं वाल्मीकि जी तो निरावरण रूप से प्रकट करते हैं जब भगवती सीता को वन में भेजने के लिए बाध्य हुए तब राम जी के शब्द है निरपराध सीता को त्यागने के लिए अयोध्या वासियों के कुचक्र के कारण जब मैं बाध्य हुआ तब मेरे जीवित रहने का प्रयोजन क्या रह गया ये रा, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो अब तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि अतिशय अच्छा प्रिया यहाँ के वासी अयोध्या का गुण कहना ही चाहिए लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो लंका वालों ने उतनी यातना नहीं दी कि भगवान ये कहते कि अब मुझे जीवित रहने की क्या आवश्यकता अयोध्या वालों के षडयंत्र के कारण भगवान राम के ये वाक्य हैं सीता जी को निरपराध को वन में भिजवाकर अब मेरे जीवित रहने की भगवान तो सदा विग्रह रूप से भी नित्य हैं लेकिन मेरे जीवित रहने की उपयोगिता क्या रह गई उससे हमको निष्कर्ष निकला कि सचमुच में राम जी जैसे भगवान के साक्षात अब अवतार को भी घुटन किया वातावरण उनके रहने के स्तर ना हो तो आजकल भी हमने एक संकेत किया कि पूरी जितनी अब व्यवस्था है अगर कोई साथ नहीं देता है मानवोचित ढंग से काम करना चाहिए फिर ये आध्यात्मिक जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र है पहले तो किसी का भी एक युद्ध करने की विधा है सारे दस युद्ध करने की विदा है कि जो दिव्यास्त नहीं जानता है उसके साथ दिव्यास्त्र जानने वाला दिव्यास्त से युद्ध न करे जब कुपित होकर द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त न जानने वालों को भी दिव्यास्त्र से भूनना प्रारंभ किया क्योंकि तो पांडवों ने ऐसी व्यूरचना की कि बाण उन तक पहुंच न पावे अर्जुन के तो अक्षय बाण से युक्त इनके पास तो बाण पहुंचाए जाते थे ऐसे घेर दिया कि द्रोणाचार्य के पास बाण बाण पहुंचाए न जा सके पंद्रहवें दिन के युद्ध में तब उनके पास ये जो अहिभुज संहिता सूत संहिता इत्यादि में ये जितने दिव्यास्त्र हैं ब्रह्मास्त्र ये सब ये सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते ये मंत्रात्मक होते हैं पर्यावरण के लिए घातक उस ढंग से नहीं होते हैं जब मंत्रात्मक हैं तो लेकिन जैसे बलराम जी ने एक टिनके को फेंक दिया जी, मार दिया गए तो एक दो बाण बचा था उसी पर दिव्यास्त्र का थोड़े बाण बचे थे प्रयोग कर रहे थे तब देवताओं ने हमस पक्षी का रूप धारण करके जहां दोनाचार्य रथ पर बैठे थे उसके पास से उड़ने लगे सावधान आप भरद्वाज महर्षि के अवतार हैं आज युद्ध का दिन है आज ही आपको अपने लोक में जाने का प्राप्त है अतः आप क्षत्रियोचित रीति से देहत त्याग न करके ब्राह्मणोचित रीति से समाज दशा में देहत त्याग करें ये। तब नरो व कुंजरा की बात सुन ली थी तब कहां का कौन अश्वत्थामा कहा का दुर्योधन ये अलिप्तता देखी कहा का अश्वत्थामा मा का दुर्योधन कौन अपना कुछ भी नहीं मूंदव नयन कतो का सुनाई रथ पर ही समाधिस्थ होकर देह हत्या कर दी उस सब भूत शरीर को मारने के लिए तो उत्पन्न हुआ था ना धिष्ट सबके मना करने पर रथ पे कूद करके उसने कर दिया लेकिन वो तो अपना उस समय जो द्रोणाचार्यक सहित जो उनकी जीव कला थी वो द्रव्य सूक्ष्म दिव्य शरीर उसका अभिव्यंजक संस्थान उसके सहित अपने लोग को जा रहे थे तो गिने चुने दिव्य दर्शियों ने उनके उस अलौकिक अद्भुत रूप का दर्शन किया उसमें युधिष्ठिर जी संजय जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन ये सब बातें तो हमने कहा कि एक नियम है कि दिव्यास्त्र जानने वाले के साथ ही दिव्यास्त्र से युद्ध करना चाहिए तो अभी मानवोचित रीति से हम लोगों को कार्य करना चाहिए भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि फिर जब देखेंगे काम नहीं सद रहा है तो ये जो आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र है इनका उपयोग करके फिर विश्व को जितने विश्व में कटनी छटनी की आवश्यकता हो कटनी छटनी करके और जितने निर्माण की आवश्यकता हो कर देना चाहिए उसकी विद्या क्या है ये दोनों काम बन जाए व्यास व्यासगर्दी शासन तंत्र का शोधन भी हो जाए और कैबल मोक्ष तक पहुंच जाए उसकी विधा क्या है पूरे विश्व को शब्द और ज्ञान में सन्निहित करने की विधा पहले तो पूरे विश्व का पर्यावसान शब्द और ज्ञान में किस प्रकार होता है उसके बाद उसकी निष्ठा हो बार बार अभ्यास के द्वारा तब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मनोभाव को पर्वत इत्यादि की स्थिति को भी वो चाहे तो सुधार सकता है उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी योग वाषित्व की विशेषता है कि तत्व ज्ञान सहित योग धारणा के द्वारा सिद्धि का क्या प्रकार है उसने बताया और हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार चलती हुई में मैं तो आगे था महाराज पीछे थे तो मैं महाराज की और मुख्य एक ही बार अवसर मिला उन्होंने कहा सिद्धि का, हाँ, का रहस्य बताओ पूछ दिया तो उन्हीं का दिया हुआ हमने एक वाक्य में कुछ कहा उन्होंने ठीक कहा इसको ध्यान रखना तो हमने बताया अभी समय हो गया और लोग कहेंगे ये न तद की व्याख्या है है है इसके अंतरंग भाव को करने के लिए सब प्रक्रिया है। इधर नीलकंठ जी आदि ने आज मैंने टीका देखी नीलकंठ जी आदि ने थोड़ा संकेत किया है व्याख्याकारों के सामने एक समस्या होती है निश्चित पंक्तियों में पूरे ग्रंथ को समाहित करना चाहिए वो अगर एक एक प्रकरण एक एक श्लोक की इतनी विस्तृत व्याख्या करेंगे और शरीर छूट गया तो उनके पास निश्चित सांकेतिक शब्दों के द्वारा पारिभाषिक शब्दों के द्वारा छोटे या वृहद ग्रंथ के अंतर्निहित तो बाह्य भावों को सन्निहित कर देना फिर उनके ग्रंथों को पढ़ कर व्यक्ति इतना विशाल बोध प्राप्त कर सकता है सबने तो कहा मन संकल्प विकल्पात्मक है अब कोई कहे कि मन मेरा बहुत चंचल है संकल्प विकल्प का ताता छोड़ते ही नहीं तो उस पे पास एक शर्त रख दीजिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का अनुवेद योग मत होने दीजिए एक संकल्प करके दिखाइए संभव है एक विकल्प करके दिखाइए ना मन क्या है संकल्प और ज्ञान दोनों का संवेद स्वरूप ही मन है कोई कहे कि बुद्धि मेरी बहुत निश्चय करना छोड़ती ही नहीं तो फिर किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का योग मत होने दीजिए एक निश्चय कर लीजिए संभव ही नहीं कोई कहे कि मेरा चित्त सामे माता की तरह वाह वाह मेरा मत मेरा सत्य मेरा मित्र बस स्मरण के स्मरण के झावाद को छोड़िए नहीं रहा वहां भी शर्तें लगा दीजिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए एक संकल्प एक स्मरण करके दिखाइए मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ शब्द जन्य संस्कार इसका अर्थ क्या है इतने ही पर्याप्त हो सकता है किसी भी भाषा के शब्द का अनुभद लेकिन हमने जोरा शब्द या शब्द जन्य संस्कार पलने पर जो बालक या बालिका को स्वप्न होता है और गर्भगत श्रीमद् भागवत तीसरा स्कूल गर्भोपनिषद गर्भगत गर्भ में जो शिशु की ऋषि संज्ञा जब प्राप्त होती है ऋषयो मंत्र दृष्टारह मंत्र दृष्टारह वो जाति दृष्टार योगी बन जाता है गर्भ में इतने महीने के बाद जो शिष्य होता है वो जाति योगी होता है उसको वो पचासों जन्म का स्मरण हो जाता है पूर्व जन्मों का जाति योगी उसको कहते हैं उसकी ऋषि संज्ञा हो जाती है तो हमने एक संकेत किया इसी प्रकार से पलने पर जब किसी को कोई दृश्य दिखता है कोई संकल्प करता है उस समय कौन सी भाषा होती है उस समय शब्द जन्य संस्कार से होता है जैसे मैं सिद्धि नहीं बता रहा हूँ अपने यातना बता रहा हूं। पलने पर था बोलना भी नहीं जानता था दुदुआ बच्चा लेकिन एक दिन मैं लगभग तीन चार बार ये घटना घटती थी चार पांच काली काली साड़ी पहनी हुई काली काली महिलाएं और चमकते हुए तलवार को लेकर एक साथ शरीर पर बाजार देती थी चित्कार करता था अब जो घर के लोग होंगे उन पर जो प्रभाव पड़ता हो हमको याद है अभी तक याद है यह या घटना एक दिन में तीन चार बार होती ही होती थी यह घटना लगभग उन दिनों पलने पर थे बोल भी नहीं सकते थे कोई भाषा भी नहीं लेकिन कई दिनों तक चली उसके बाद वो घटना रुकी कब एक हृदय में बोध हुआ कि अगर मैं मरने वाला कोई तत्व होता तो एक ही दिन में एक ही बार के वार से खत्म हो गया होता मरने वाला मैं तत्व नहीं हूं उसके बाद एक मधुर मुष्कांश आ गए फिर वो दृश्य भी खत्म हो गया भगवान ने जो भयंकर दृश्य दिखाया ऋषियों ने कभी पूर्व जन्म महापुरुषों ने उपदेश दिया होगा उसके जो गुप्त संस्कार थे वो इस प्रकार के भय के द्वारा प्रकट हो सकते थे तो उससे हमने आजकल निष्कर्ष निकाला कि वो शब्द जन्य संस्कार वहां पर काम कर रहा था कोई भाषा नहीं काम कर रही थी इसी प्रकार अहंकार कोई कहे मैं बहुत अहंकारी हूँ उसके पास भी यही शर्त लगा दीजिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का योग हुए बिना एक अहंकार करके दिखा दो अर्थ क्या हुआ बस शब्द, शब्द मन बुद्धि चित्त अहंकार माने शब्द का जंजाल और शब्द का पर्यवसान ज्ञान में होता है बस पूरी सृष्टि को अगर हम शब्द और ज्ञान में ढालना जानते हैं इसीलिए फिर उत्तर ऋषि नाम पुनराध्या ऋषि नाम पुनराध्यानाम वाचम अर्थो वाचमर्थो धावती इसका मतलब हमारे पूज गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया ये जो ऋषि होते हैं एक एक एक पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझसे कहलवाया किसी के माध्यम से कि संकल्प कैसे सिद्ध हो तो हमने कहा बारह जन्मों से जो झूठ ना बोला हो पुलिस वालों को तो रोजे तीन बार झूठ चालीस बार झूठ बोलना पड़ता होगा और ना भी बोलना पड़े आजकल तो स्वभाव से व्यक्ति झूठ बोलने लग गए फिर हमने कहा कम से कम बारह वर्षो से झूठ न बोला हो संकल्प सिद्धि चाहते और हो जाए झूठ बोलेंगे ये नहीं हो सकता इसलिए ऋषि नाम पुनराध्याणाम वाचम अर्थो विधावती हमारी आपकी वाणी कलसित होने के कारण पुष्प को पुष्प कहे तब पुष्प का ज्ञान होगा अरे पुष्प तो लाना गेंदे का पुष्प गुलाब का पुष्प लेकिन ऋषियों की वाणी क्या होती है विषय का अनुगमन करे या न करे ऋषि लोग सामान्य रीति से जब जीवन यापन करते हैं तो अपनी वाणी विषय के अनुकूल डाल देते हैं पानी लाना पानी की प्राप्ति होगी और जब वो आवश्यक समझते हैं तो अगर वो घट को पट कह दें तो विषय उनकी वाणी का अनुगमन करने के लिए बाध्य होता है तत्काल घट पट बन जाए पट को पाषाण कह दें तो तत्काल पट पाषाण हो जाए पाषाण को अगर वो पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाए और पानी को पद्म कह दें तो तत्काल पानी पद्म हो जाए नहुस को कह दिया सर्प अजगर हो गया विश्व सुंदरी प्रतिबद्धता हल्या को कह दिया पाषाण हो जा अदृश्य हो जा वो अदृश्य हो गई पाषाण के रूप में परिणत हो गई तो क्या सार निकला सार यह निकला कि ये जो कारण हैं, इन सब का भी अंत में अंतर्भाव शब्द में होता है शब्द ही हमारे पास मुख्य कारण है माने भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है विषय से प्रत्यक होते हैं कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच कर्मेन्द्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया और प्राणों का भी सन्निवेश कर लिया गया वर्ग को उद्भाषित करने वाले देवता होते है जिनमें तीन का यहाँ पर उपलक्षण विधा से वर्णन है और देवताओं को प्रकाशित करने वाला जीव है विषय कारण सुर जीव देवता हमसे उत्कृष्ट हैं कब जब हम नराभिमान लेकर बैठे मैं मनुष्य हूँ जब हम कहते तो देवता हमारे पास हैं देवता माने भगवान नहीं देवता का मतलब इंद्रिया अनुग्राहक कहीं पंच देव या भगवान पे न लें कटाक्ष कटाक्ष नहीं है दर्शन का सिद्धांत लेकिन कोई जीव ही तो कर्मों कर्मोपासना के फल स्वरूप देव विशेष को प्राप्त होता है हमको आपको स्मरण नहीं हुआ है लेकिन निश्चित बात है दस बीस बार तो हम आप कम से कम इंद्र रहे होंगे दस बीस बार वरुण रहे होंगे अब दस बीस बार डाकू कम से कम अजगर सर्प क्या नहीं रहे होंगे क्या नहीं रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि देवता कारण के अनुग्राहक होते हैं लेकिन कारण के भेद से अधिदेव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं होता एक शरीर में एक जीव को लेकर हमारा आपका तादात में है, लेकिन कारण तो हमारे पास अभी कहा उन्नीस है चौदह हैं, विवक्षा प्रसाद कारण के भेद से देवता में भेद होता है सुसुप्ति में कारण और देवता दोनों की गति नहीं है लेकिन जीव है उसके बिना सुसुप्ति की सिद्धि नहीं होगी तुलसीदास जी की यह पंक्ति है ब्रह्मसूत्र के अधिकरण के शंकर भाषिका साराम से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव जो है वो अधिदेव का प्रकाशक है जीव का स्थान अपने आप में अधिदेव से ऊंचा है जब हम मान लेते मनुष्य पशु पक्षी तो हमसे ऊपर देवता हो गए उस जीव के भी प्रकाशक भगवान है इसलिए विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनाद अवध पर सोई समय बहुत हो गया अब फिर चलता रहेगा तब तक समय भी आ जाएगा कि आज पूरा हो गया हर हर महादेव पुलिस वालों को पहले कहो कि हमको वी मत बनाओ नहीं तो शिव रामदेव जी महाराज